तो वह किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं हो सकता वरण सनातन सत्य सिद्धांतों के ऊपर विश्वास करने से ही हो सकता है फिर भी हमारा धर्म विशेष व्यक्तियों की प्रामाणिकता का या प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ हमारे देश में इष्ट निष्ठा रूपी जो अपूर्व सिद्धांत प्रचलित है उसके अनुसार इन महान धार्मिक व्यक्तियों में से